नमस्कार दोस्तों आज है 9 जनवरी 2016 और स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के ऑडियो नोट्स में आज हमारे साथ है हमारे साथी हंसराज जी और हंसराज जी का भी स्वागत है धन्यवाद डांगी जी नमस्कार दोस्तों आज हम कल जो हमारा छूटा हुआ था जो हम लोग लार्ड वाला कर कर रहे थे आज हम उसको आगे ले जाएंगे और आज हम आज की शुरुआत करते हैं सर जार्ज बार्लो जो 1805 से 1807 सौ ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे इसके बारे में अब हम दांगी सर से कुछ बातें करेंगे कुछ डिस्कस करेंगे और वो हमें आगे बताएंगे सर बताइए इन्होंने क्या क्या कार्य किए देखिए जहां तक जॉर्ज बार्लो की बात है अठारह से जैसे आपने बताया अठारह सौ से तो ईस्वी तक भारत के बंगाल के माफ कीजिएगा भारत के नहीं बंगाल के गवर्नर जनरल रहे इनके द्वारा हस्तक्षेप की जो नीति थी उसका कठोरता से पालन किया गया था मतलब जो देसी रियासतें थी सर उनका उनके कामों में जो आंतरिक मामले थे उनके जी में जी उनके मामलों में यह हस्तक्षेप की नीति का अपनाते थे, थे और इसी के लिए इन्हें ये प्रसिद्ध भी है दूसरे थे ग्वालियर और, और गौद के प्रदेश वापिस कर दिए थे सिंधियाओं को और राजपूत से ब्रिटिश सुरक्षा को वापिस ले लिया था बात है सर जो बेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था सिपाहियों का विद्रोह ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है सर पेपर में कि का हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किसके शासन काल में हुआ था तो ये जॉर्ज बार्लो थे जिनके शासनकाल में ये हुआ था और इसे मद्रास के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस विद्रोह को फिर में करा था और इसी विद्रोह के कारण ही जॉर्ज सर जॉर्ज बार्लो को वापस बुला लिया गया था तो ये तो हुई सर जॉर्ज बार्लो की बात अब आते हैं लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 सो तेरा ईस्वी लॉर्ड मिंटो प्रथम ये जार्ज बार्लो के बाद हैं अब इनके बारे उससे पहले आए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम थे और अट्ठारह सो सात से अठारह सो तेरह इनका शासन का समय रहा था जबकि वो जो लॉर्ड मिंटो थे वो इसके दस सौ साल बाद आए थे इनके समय में जो प्रमुख काम हुए थे ये इनके मामले में थोड़ा सा जानने की आवश्यकता ये है कि ये इससे पहले जो नियंत्रण बोर्ड ब्रिटिश संसद ने बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसके अध्यक्ष भी रह चुके थे और इनके समय में जो हुई थी परसिया के सहा से एक संधि हुई थी और जिसके अनुसार कोई भी विदेशी सेना इनकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्र से नहीं गुजर सकती थी अठारह में लॉर्ड मिंटो महाराज रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि में भी सम्मिलित हुआ था सर ये एक प्रमुख पॉइंट है जो अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, और... बीच में जो प्रमुख संधि हुई थी वो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय होती थी और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो चार्ल्स मेटकॉफ ने निभाई थी तो दोनों को सर क्लियर कर दीजिए थोड़ी सी स्थिति ऐसी क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ अलग रहे हैं और लॉर्ड लॉर्ड मिंटो मिंटो अलग हुए हैं। बिल्कुल। देखिए क्या, सार्थ क्या, सार्थ क्या है उस समय जो चार प्रथम थे, थे, वो गवर्नर जनरल जबकि उनके पास जो चार्ल्स मेटकॉफ थे वो गवर्नर जनरल ना होकर इस संधि के बीच में उनके कंपनी के कर्मचारी थी और मध्यस्थता जैसी भूमिका उनने अदा की थी जी सर अब अगले आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग 1813 लेकिन इसके बाद ये आए थे लॉर्ड हेंगस्टिंग इनने अठारह सो तेरह से अठारह सो तेईस तक इनके इनने काम किया था और इन्होंने देश के दृढ़ ये दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ आए थे कि ये जो देसी रियासत है उनके कामों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उस नीति का पालन करेंगे लेकिन जब यहाँ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसका ने नहीं कर पाई अच्छा इसका अगला इनके समय में एक युद्ध हुआ था, बड़ा फेमस युद्ध था आंग्ल नेपाल युद्ध अठारह सौ चौदह से अठारह के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था और इसमें जो जो अंग्रेजों की तरफ से कर्नल थे कर्नल निल्सन और गार्डनर के नेतृत्व में इसको लड़ा गया था और अल्मोड़ा पर इस पर अधिकार कर लिया था इसमें जो गोरखाओं की तरफ से नेता थे वो अमर सिंह थापा थे हाँ सर इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अमर सिंह था थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था अठारह सो सोलह में, तो में तो समाप्त हुआ तो संगोली की एक संधि हुई और संगोली की संधि के अनुसार जो गढ़वाल कुमायू शिमला रानीखेत और नैनीताल है वो अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था तथा गोरखे जो थे उन्होंने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट को रेजिडेंट को रखना स्वीकार कर लिया था मतलब सहायक संधि वाली जो व्यवस्था थी वो उसको स्वीकार कर दिया था इनके समय एक और जैसे आपने सभी ने वीर फिल्म देखी होगी, हमने जिन पिंडारियों को किया गया था और वो एक लुटेरों का दल था जिसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे तो उनको उनका दल उनका जो दमन का द्वारा किया गया था इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो टॉमस हिस्सलो ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी सर इन्हीं के समय में एक और कुछ अंत तो आखिर कैसे हुआ देखिए मराठा क्या थे मराठा जैसे ग्वालियर के सिंधिया और गायकबाड़ भोसले और पेशवा ये सब एक मराठा संघ का निर्माण करते थे तो ये तृतीय जो युद्ध हुआ था मराठों का उसमें मराठे पराजित हो गए थे और 1 जून 1817 को पेशवा ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और उसके तहत उनने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अनुसार मराठा संघ का अस्तित्व खत्म हो गया था मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया था और जो थे उन्हें बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतारकर कर लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास में बिठो रहे वहां बैठा दिया था तो थोड़ा सा इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा की ये बाजीराव प्रथम है अगर अभी आप सब लोगों ने देखा बाजीराव मस्तानी लगी थी ये वो वाले बाजीराव नहीं है ये प्रथम वाला ये बाजीराव वो बाजीराव प्रथम थे, थे। जबकि ये बाजीराव द्वितीय है। हैं। और कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी इनके कोई संतान नहीं थी और दत्तक पुत्र थे, नाना जी जो जिने जिने कहते थे तो उनको से इंकार कर दिया। तो वो एक कारण रहा था तो यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता बाजीराव द्वितीय को हटाकर बना दिया था और उनको पेंशन दे के में बैठा दिया था तो ये व्यवस्था की गई थी इनके समय में इनके बाद आते हैं लॉर्ड एम्स हर्स्ट 1823 से 1828 तो सर इनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं हमारे साथ देखिए 1823 से 1828 के बीच में लॉर्ड एम्स रहे थे और इनके समय की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके समय जो हुई थी वो थे वर्मा का प्रथम युद्ध और भरतपुर का उत्तराधिकारी युद्ध और इनके समय में जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था और इस युद्ध का समापन अठारह में आंग्ल वर्मा युद्ध की जो समय तिथि है अठारह से अठारह के बीच में वो लड़ा गया था और 1826 में याडवु की संधि जो हुई थी उसके द्वारा इसको खत्म था युद्ध समाप्त कर दिया गया था जिसमें जिसमें यह किया गया था इसके साथ ही मणिपुर की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया था अलग और राजधानी में राजा ने जो वर्मा के राजा थे अपनी ग्रेजुएट को आ, स्विक, रखना स्वीकार कर लिया आ, था सर इन्हीं के समय की एक महत्वपूर्ण घटना मुझे याद आ रही है बेरकपुर छावनी में कुछ विद्रोह हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल बिल्कुल। 1824 में जो पहला सैनिक विद्रोह उस समय का था वो बेरकपुर में हुआ था बाद में बेरकपुर में ही बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे ने अठारह अच्छा में भी विद्रोह किया था लेकिन उससे पहले की घटना अठारह में बेरकपुर में एक विद्रोह सैनिक विद्रोह भी इनके समय में हुआ था और और जिसको बाद में फिर दबा दिया तो दबा दिया दिया गया गया फौजियों को वगैरह मार दी गई तो पूरी तरह से था। जी सर अब आगे आते हैं हम इनके इन्होंने बहुत सारे सर सुधार किए हैं जैसे लार्ड विलियम बेंटिक अब आगे आते हैं इनसे जो इनके आगे के जो लॉर्ड हुए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक अठारह से अठारह ईस्वी लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में सर बहुत कुछ चीजें हमें जानने के लिए हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट गवर्नर जनरल क्योंकि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे साथ ही भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे क्योंकि 1833 का जो चार्टर ऑफ बनाया गया था उसके तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल तो तो बना दिया बना दिया गया था पहली दूसरी बात, दूसरी बार्ड वो मुख्य परीक्षा थी उसमें भी यह प्रश्न आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो काम थे, के सुधार के थे उसके विषय में लिखने का प्रश्न आया था तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके जो मुख्य जो काम इनके द्वारा किए गए थे वो कुछ इस तरह से थे जैसे सबसे महत्वपूर्ण काम था जो सती प्रथा था उसका अंत आ, इसमें सर तो जागरण का अग्रदूत भी, भी के नाम से उन्हें जाना जाता तो उनके द्वारा काफी इसमें काम किया गया था और उनके कहने पर ही अठारह सो उनतीस में बंगाल के अंदर और अठारह सो तीस में बंबई और मद्रास में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था साथ ही इनके समय में ठगी प्रथा जो थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था और इसको लागू भी किया गया था ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की नियुक्ति की थी कर्नल स्लीमन थे जिनकी नियुक्ति ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए गई थी साथ ही नरबली और शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध इनके समय पर लगाया गया था जिसके तहत कुछ बंगाल में और राजपूतों के कुछ राज्यों में ये व्यवस्था थी कि जो लड़कियां होती थी शिशु आज कन्या भ्रमण हत्या होती उसी टाइप का था उनको जन्म लेने के बाद कई पारंपरिक विधियों के द्वारा मार दिया जाता था तो जा। था तो भी प्रतिबंध लगाया जैसे कि सर तो उसके आ, आ, वो तो, से इनके समय में हुए ना कि इनके द्वारा हुए हैं थोड़ा सा उसमें क्योंकि अठारह सौ तैतीस का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत ये व्यवस्था की गई थी की जो नागरिक सेवाएं होंगी जो सरकारी सेवाएं होंगी अब उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें किसी से भी भी समाचार तो पत्रों के प्रति, भी की थी। पत्रों के प्रति उस समय काफी सारी बंदिशे समाचार पत्रों पर लगी रहती थी तो इनके थोड़ी ढील वगैरह उसके लिए भी दी थी साथ ही इनके द्वारा कुछ न्यायिक सुधार भी किए गए थे न्यायिक सुधारों में जो चार्ल्स मैटकॉफ थे और बटरबर्थ बेली और हाल्ट मैकेजी इन इनकी मदद की थी न्यायिक सुधारों में अगर इसके साथ ही अगर हम इनके वित्तीय सुधारों की बात करें अभी हम जो बात कर रहे हैं वित्तीय सुधारों की बात करें तो इनने अठारह सौ अट्ठाईस में एक आदेश प्रकाशित किया था जिसके द्वारा कलकत्ता के चार मील के क्षेत्र में भत्तों में पचास की कटौती की गई थी और बंगाल में भू राजस्व को एकत्र करने के प्रभाव क्षेत्र में प्रयास किए गए थे थे बर्ड के निरीक्षण में जो प्रांत की की व्यवस्था गई थी और इससे अधिक कर एकत्रित होने लगा था अब साथ ही बंगाल का जो बंदरगाह थे वहां से निर्यात की व्यवस्था भी इनके समय में प्रारंभ की गई तो इस तरह से इनके समय में बेटिंग लोहा कोयले का उत्पादन चाय व कॉफी के बगीचों तथा नेहरू की परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया था तो ये तो हुए इनके वित्तीय संबंधी संबंधी सुधार। अगर शिक्षा सुधारों की बात करें तो अठारह में एक प्रस्ताव इनके समय में आया था जिसे आ, जिसके द्वारा भारतीयों जिसके द्वारा विलियम बेटिक ने इसकी घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति करना होना चाहिए तथा शिक्षा के लिए स्वीकृत धन का व्यय सर्वोत्तम रूप से केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही होना चाहिए तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था तो तो के समय आपको ध्यान होगा तो एक बड़ा फेमस नाम भारत में लिया जाता है जो बड़ा ही फेमस नाम है जिनके द्वारा एक आयोग बनाया गया था मेकाले लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में और उनके द्वारा जो शिक्षा पद्धति है उसके ऊपर तो की स्थापना भी इनके समय में की गई थी अब अगले आते हैं सर चार्ल्स मेटकॉफ सर चार्ल्स मेटकॉफ अठारह सो पैतीस से अठारह सो छत्तीस इनका एक वर्ष का कार्यकाल रहा था इसके बारे बारे में में सर थोड़ा थोड़ा सा सा बताएं क्योंकि इसमें राजा रणजीत सिंह के बारे में भी कुछ बातें हैं तो उसका सा ध्यान उसमें प्रकाशित करें लेकिन से तक ये एक साल लगभग इनके समय रहे और इनके समय में जो हुई थी वो राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि से संबंधित बातचीत की गई थी मात्र एक वर्ष तक भारतीय गवर्नर जनरल पद पर, पर यह रहे थे उसके बाद मैटकॉफ को प्रेस से नियंत्रण हटाने के लिए भी याद किया जाता है इनका सबसे, सबसे महत्वपूर्ण जो, जो काम है, है समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भी माना जाता आ, है ये बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आ गया है इसलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर इससे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता तो सर इस पे थोड़ा सा और भी फोकस करने की जरूरत है सर चार्ल्स मेटकोफ को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है या याद किया जाता है इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा काफी है ये अब अगले आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड अठारह से अठारह सो सर इसके बारे में कुछ बताए लॉर्ड ऑकलैंड अठारह से अठारह तक भारत के जो थे लॉर्ड गवर्नर जनरल रहे थे और ये में में जब आए थे तो सबसे इनके सा, में जो एक हुआ था अफगान अफगान युद्ध युद्ध इनके समय में में हुआ हुआ था था और प्रथम से 1842 तक जो हुआ था, उसमें अंग्रेजों को भारी छत्ती हुई थी जो एक प्रमुख कारण भी था आ, जो 1857 की क्रांति का क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि अंग्रेज अपराजय है उन्हें हराया नहीं जा सकता जबकि इस जी। युद्ध में हारने के बाद ये सिद्ध हो गया था कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है तो ये एक कारण बना था साथ ही इनके समय में अः शाह को अफगान की गद्दी पर बैठाया गया था और परंतु बाद में रणजीत सिंह द्वारा एक संधि से ये अलग हो गए थे लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत में विभिन्न सरकारी स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियां प्रारंभ की थी इन्होंने बंबई और मद्रास में मेडिकल स्कूल स्थापित किए थे अठारह अच्छा में आकलैंड ने कलकत्ता में दिल्ली तक जो जीटी रोड है उसका निर्माण शुरू करवाया था और इसी के समय में शेर शाह नाम का जो मार्ग था शेर शाह ने जो बनवाया ग्रेंट, था उसका नाम बदलकर जी रोड रख दिया गया था जी जी सर और इनके समय में ही द्वाब जो क्षेत्र है पंजाब पांच नदियों जो द्वाब क्षेत्र भारत का जो पंजाब क्षेत्र है वो क्षेत्र सर होता क्या है वो थोड़ा सा आपका मतलब होता नदियां या पानी जो होता है दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे आप कहते हैं तो जो जहां दो नदियां हमारी गुजरती है जो, जो आज का वर्तमान पंजाब जो क्षेत्र है वहां द्वाब क्षेत्र से कहने का जो तात्पर्य है का वो थोड़ा सा इस तरीके से है जहां दो नदियां जब बहती हैं और उसके बीच में जो नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टियां लाई जाती है और जो उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है तो उस क्षेत्र को बोला जाता है द्वाब क्षेत्र तो उसके ऊपर कई अंग्रेज जो गवर्नर हुए उन्होंने कर में वृद्धि कर दी थी क्योंकि वहां पे फसल बहुत ज्यादा और अनाज काफी मात्रा में उत्पन्न किया जाता था तो इसलिए वहां पे हमेशा कर बढ़ाते रहते थे अब अगले आते हैं लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844 इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। लॉर्ड एलन बरो, बरो जो थे वो भारत में आने से पूर्व कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया था और एलन बरो के समय चार्ल्स नेपियर जो थे उनके नेतृत्व में सिंध का विलय उन्नीस सौ तिरताली अठारह सौ तिरतालीस में सिंध का विलय किया गया था और एलंगरों का जो कार्यकाल है वो कुशल अकर्मण्यता की नीति का कार्यकाल कहा जाता है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कुशल अकर्मण्यता की नीति मतलब ये इस तरह से अकर्मण्य हो गए थे कि उन्हें बड़ी कुशलता से मतलब कुछ करते रहते थे लेकिन दिखाते थे कि बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं तो वो नीति का इनके द्वारा पालन किया गया था लेकिन इस समय एक और जो तिथि थी वो दास प्रथा का अंत किया गया था इनके समय ये याद रखने वाली चीज है जो तो दास प्रथा का अंत हुआ था वो एलन बरो के समय में हुआ था तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगले हैं चौवालीस से 1844 से 1848 ईसवी सर इनके बारे में कुछ बता देखिये ये था? जब भारत आए थे उससे पहले ये 20 साल तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे मतलब संसद सदस्य के रूप में काम कर चुके जी थे जी सर और ये साथ ही आ, इन्हें जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में इसमें भी जी जी इनके द्वारा भाग लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की सबसे मुख्य घटना जो थी आंग्ल सिख युद्ध जो था वो था जो युद्ध 1845 में प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1845 में जी जी और इसमें चार लड़ाइयां मुदकी फिरोज शाह गुडोबल और आलिवाल में हुई थी परंतु सावराव की लड़ाई में सिख हार गए थे तथा युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि में स इस तो को रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य जलंधर से पंजाब तक विस्तृत कर लिया था इनके समय में एक और जो मुख्य चीज हुई है वो ये है कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने सी रियासतों को कहा था कि देशी भी सत्य प्रथा को समाप्त करें साथ ही मानव दम लगाई गई थी महत्वपूर्णपूर्ण एक जो हमारे व्यक्तित्व आता है लॉर्ड डलहोजी तो लॉर्ड डलहोजी की बहुत सारी नीतियां थी और बहुत सारे कार्य उन्होंने किए थे भारत में तो सर उसके बारे में प्रकाश डाले लॉर्ड डलहोजी के बारे में देखिये लॉर्ड डलोजी वो व्यक्ति था जो कि अठारह की क्रांति के लिए अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो वो यही था 1848 सौ अड़तालीस माफ कीजिएगा अठारह सौ अड़तालीस से 1856 के बीच में ये भारत का गवर्नर जनरल बन बन गया था हालांकि इसके समय काफी काम हुए थे दूसरे क्षेत्रों में लेकिन इसने एक व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति का सिद्धांत भी चलाया था जिसके तहत ये व्यवस्था थी कि जिन देसी रियासतों के राजाओं के यहाँ लड़के नहीं थे पुत्र नहीं थे उनकी संतानें नहीं थी उनको दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनको दत्तक पुत्र लेने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी और वो अनुमति नहीं प्रदान करते थे और उन संबंधित राज्यों को मिला लिया जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में तो इसके आधार पर इनके द्वारा जो विभिन्न राज्यों को मिला लिया गया था और जो बहुत बड़ा कारण बना था अः अठारह क्रांति का इसमें जो जिन राज्यों को मिलाया गया था वो था 1848 में सतारा उन में जयपुर, संबलपुर 50 में बाघाट बावन में उदयपुर तिरपन में झांसी और चौवन में नागपुर को अंग्रेजी राज्य में इनके समय मिलाया गया था साथ ही 1856 में अवध के साथ अवध के साथ विश्वासघात करते हुए अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था और जिस जो भी एक बहुत बड़ा कारण अट्ठारह की क्रांति का था और जो मुख्य चीजें उनके समय में हुई द्वितीय युद्ध इनके समय समय में में हुआ हुआ सिक्किम का विले इस समय में हुआ, और कुछ प्रशासनिक सुधार भी इसके समय में हुए थे वो थे डालो ने भारत के गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे उपराज्यपाल भी कहते हैं की नियुक्ति इनके समय में की गई थी और जिन राज्यों को अभी हाल ही में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था और वहां सीधे प्रशासन की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था और चीफ कमिश्नर की की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से गई थी अगर सैन्य स्तरों की बात करें तो डलहोजी ने कलकत्ता में स्थित तोपखाने का कार्यालय तो वहां से स्थापित कर मेरठ में और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था किया जो किया पहले कलकत्ता में था साथ ही पंजाब में नई अनियमित सेना का गठन तथा गोरखा रेजिमेंट जो है उसका सैनिकों की संख्या में वृद्धि की थी और डलहौजी के समय भारतीय सेना तथा अंग्रेजी सेना का जो अनुपात था अच्छे अनुपात एक था तो जिसे बाद में कम किया गया यह अलग बात है और शिक्षा संबंधी सुधार की अगर हम बात करें इसके समय तो अठारह सौ में चार्ल्स बुट जो था उसका डिस्पेच आया था जो जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था जी सर इसी के समय तार और रेल की व्यवस्था भी प्रारंभ की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है लॉर्डोजी के समय की रेल का जो रेल चलाई थी प्रथम तो सर उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे छात्रों को बताएं, हमारे साथियों को बताएं सर। देखिए क्या हुआ था कि जो रेल चलाने का मूल उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इनका उद्देश्य भारत की जनता का या भारत का विकास करना बिल्कुल भी नहीं इनका जो मूल उद्देश्य था वो था कच्चे माल को यहाँ से लेकर कच्चे तक पहुंचाना वहां से जो बंके माल आता है विदेश से, से खासकर इंग्लैंड उसको विभिन्न तक पहुंचाना, ये उसकी व्यवस्था का मूल था। तो 1853 में जो प्रथम रेल लाइन बंबई और ठाणे के बीच में बिछाई गई थी और दूसरी लाइन अट्ठारह में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी जबकि ब्रिटेन में 1825 से ही रेलवे का विकास प्रारंभ हो गया था तो और दूसरी बात जो थी डलहोजी के समय में ही प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई थी हाँ सर ये महत्वपूर्ण उसके कार्यों में से गिना जाता है और कभी कभी एग्जाम में आ, बनते हैं अधिकतर ये क्वेश्चन बनते हैं सर तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं हमारे साथियों के लिए आ, आगे की चीजें बताएं सर आ, इनके समय एक और जो महत्वपूर्ण चीज हुई थी वो डाक सुधार का काम भी इसके समय में हुआ था इनके समय में जो बात हुई थी में में एक एक-एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था और इसके अंतर्गत तीन महानिदेशक भी गए थे के तहत और सर्वप्रथम पहली बार देश में डाक टिकटों का प्रचलन भी हुआ था और ये डाक टिकटों का जो छपाई हुई थी पहली बार वो कराची में प्रारंभ किया गया था और जो कि एक डाक विभाग का एक आयता प्रमुख स्रोत सो, समय था अगर वाणिज्य सुधारों की बात करें तो व्यापार नीति का इसने अनुसरण किया था और भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया था कराची बंबई कलकत्ता के बंदरगाहों को भी इसके तहत खोल दिया गया था एक और जो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी चीज बन जाती है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसे हम आज पीडब्ल्यू डी कहते हैं सार्वजनिक उद्योग निर्माण विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यू के जिस नाम से जाना जाते तो इन्ही के समय में पीडब्ल्यू को बनाया गया था तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता है संथाल विद्रोह भी इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना होती है तो ये आज हमारा यहाँ तक, तक अपनी बात थी आ, डेली जीके का जो अब हमारा था लार्डो का वो ऑडियो नोट्स का जो हमारा पार्ट पार्ट है पार्ट वो है, आज है, का हमारा आज के लिए इतना ही कल से हम इसे कंटिन्यू करेंगे अब बारी आती है हमारे करंट अफेयर्स की आज के तो करंट अफेयर्स में आप शुरुआत करते हैं आज की जो मुख्य मुख्य खबरें हैं उनसे गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है हमारे यहाँ हर साल 26 जनवरी पे वहां पे बार एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा भारतीय सेनाओं के साथ साथ एक विदेशी सेना फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी भी शामिल की गई है 26 जनवरी की 2016 की परेड में तथा जो गणतंत्र दिवस पर प्रति वर्ष हम अतिथि के तौर पर किसी भी देश के प्रमुख को बुलाते हैं तो इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे देखिये फ्रांस इस मामले में थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां अभी कुछ समय पहले आईएसआई का आतंकी हमला हुआ था प्लस पेरिस में जलवायु परिवर्तन के ऊपर एक समिट भी हुई थी तो इसलिए फ्रांस हमारे लिए तो उसके थोड़ा सा याद रखिएगा राष्ट्र इनके राष्ट्रपति महोदय का नाम साथ ही फ्रांस की एक और हमारे साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ तो इसके साथ ही के संयुक्त तो सेनाभ्यास हमारा चल रहा प्रारंभ हो रहा है अभी हाल ही में शायद आज ही हमारे यहाँ वो आई है सैन्य टुकड़ी और उसको शक्ति सोलह शक्ति दो हजार सोलह नाम उसको सेनाभ्यास को दिया गया है साथ ही इसके साथ अगर हम बात करें दूसरी महत्वपूर्ण जो खबर है वो डीडीसीए काफी समय से यह मामला चल रहा है दिल्ली का जो क्रिकेट कंट्रोल क्रिकेट कंट्रोल की जो एसोसिएशन जिला क्रिकेट कंट्रोल की जो एसोसिएशन है उसके संबंध में कि सौ जो अरुण जेटली जी के समय जब वो रहे थे इसमें अध्यक्ष समय जो भ्रष्टाचार की अनियमितता थी उसकी जाँच के लिए एक आयोग बनाया गया है सुब्रमण्यम आयोग गोपाल सुब्रमण्यम है उनके नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया है और इसको केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल के अवैध घोषित कर दिया है तो यहां से आपको थोड़ा सा समझने का मौका मिलेगा कि दिल्ली में किस तरह से चीजें चलती है डायरेक्ट मना नहीं किया जबकि जो जबकिपाल उनके माध्यम से चिट्ठी को, तो अभे, तो को मानने से इनकार कर दिया है तो आने वाले समय में इसमें तकरार बनने की और संभावना आ, होती जो है। भी फिर आगे न्यूज होगी हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे अगली खबर है केला सत्यार्थी जो हमारे शांति के नोबेल प्राइज विजेता है दो के <गँ> उनकी पुस्तक उन्होंने अभी एक नई पुस्तक लॉन्च की है आजाद बचपन की ओर आज ही उसका लोकार्पण हुआ है सी ओ बनाया गया है विप्रो का साथ ही एक और मैं आज बहुत महत्वपूर्ण घटना हालांकि दो दिन पहले की है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में एक सांडो की लड़ाई होती थी और जिसको जो जिसका नाम था जो जल्ली कट्टू जिसका नाम था उस पर दो में प्रतिबंध लगा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उस पर से केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को हटा लिया है तो वहाँ हो सकता साथ ही उसमें दो चीजें एक चीज और देखने के लिए मिलती है हमें कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां जब आपस में टकराती है तो क्या होता है तो इसके बारे में हम डिटेल आपको जो का पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे आपको क्योंकि दो हजार चार में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बेन लगा दिया लेकिन अभी केंद्र सरकार ने उसको वापस चालू कर दिया है तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इस विषय को लेकर और दिल्ली के विषय को लेकर तो हम आगे आपको न्यूज में अपडेट करवाते रहेंगे सेलेस जो है उनको अब भारत का महापंजीय और जनगणना आयुक्त तो नियुक्त किया गया है इससे पहले जो महापंजयक और जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली चंद्र थे अब उनका स्थान लेंगे तो करंट अफेयर की यही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हमारे बीच में घटी थी मित्रों साथ ही मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि काफी लोगों के बहुत पॉजिटिव मैसेज हमारे नए बदलाव के लिए आए हैं और साथ ही इसमें कुछ और चीजों की मांग की गई है कि इसमें पिछले करंट अफेयर को जोड़ा जाए तो साथ ही मैं उसे थोड़ा सा माफी चाहूंगा नहीं, नहीं लेकिन जो आने वाला जो हमारा सत्र है दो हजार सोलह में मई या जून में तो उसके लिए हम बिल्कुल आपको अभी से करंट अपडेट करवाते रहेंगे तो तब तक का वो रेगुलर चलता रहेगा लेकिन पिछला करवाना तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत सारा काम होता है आगे भी हमें आपको बहुत सारी चीजें बनाना है अपडेट करवाना है और नई नई चीजें देना है तो वो अभी संभव नहीं हो पाएगा साथी मित्रों में आपको तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ का, क्योंकि काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतिदिन साथ ही आप भी अपने साथियों को इसके संबंध में बताते रहें ताकि जो आपको मिल रहा है अगर आपको उपयोगी लग रहा है तो जरूरी नहीं है आप उस उपयोगी को अपने पास ही रखें लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक इस चीज को फैलाने का कृपा करें कष्ट करें बताते रहें तो आज के लिए हमारी बात इतनी ही अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका